एक से भले दो मिसेस ब्रैडी और मैक्स पीले घर में रहते हैं उनका घर लॉरा के घर के बगल में है हर सुबह जब लॉरा साइकिल चलाने जाती है मिसेस ब्रैडी और मैक्स पैदल शायर करने जाते हैं वह दोनों धीरे धीरे चलते हैं क्योंकि मैक्स बहुत बूढ़ा है हम सदा दस बजे शायर करने जाते हैं मिसेज ब्रैडी कहती है मिसेज ब्रैडी एक पंख लगा हैड पहनती हैं जब हवा तेज चलती है तो वह एक हाथ से हेड को पकड़ कर रखती है मैक्स पट्टू का लाल कोट पहनता है जिसके एक तरफ हरे चमकीले अक्षरों में मैक्स लिखा है शेयर करने के बाद मिसिज ब्रैडी और मैक्स चाय पीते हैं मिसेज ब्रैडी जब युवा थी वो इंग्लैंड में रहती थी इसलिए वो उस चाय को 11 बजे वाली चाय कहती हैं इंग्लैंड में लोग सुबह की चाय को 11 बजे वाली चाय कहते हैं विशेष दिनों पर लॉरा भी उनके साथ चाय पीती है मिसेज ब्रेडी और लारा दूध वाली चाय पीती है और साथ में कुकीज या छोटे छोटे सुंदर केक खाती हैं मैक्स अपने कप में चाय पीता है उसका कप खूब चौड़ा है ताकि वह आसानी से पी सके वह कागज के रखने का व्यवहार है कान के पीछे धुंधले धब्बे पर खुजलाती है तो उसे अच्छा लगता है उसे वहां सदा खुजली होती है ग्यारह बजे वाली के बाद लोरा घर चली जाती है फिर मिसेज ब्रैडी और मैक्स बरामदे में लगे झूले पर बैठ जाते हैं और पड़ोस पड़ोस को देखते हैं वह एक दूसरे के निकट बैठते हैं और झूले को आगे पीछे आगे पीछे हिलाते हैं मिसेस ब्रैडी पाओ से धक्का देकर झूले को हिलाती हैं। और कभी कभी रेडियो पर बसते संगीत की ताल पर उसे हिलाती हैं। प्राय वह कोई गीत भी गाते हैं रेल मार्ग पर करता हूँ मैं काम मैक्स को बहुत प्रिय है कभी कभी गिलहरी पर घुर्राने या डाके पर भोंकने के लिए मैक्स सावधानी से झूले से नीचे कूद जाता है कभी कभी मिसेज ब्रैडी सिलाई कढ़ाई का काम करती है एक दिन मिसेस ब्रैडी झूले पर मैक्स के बिना अकेली बैठती हैं उस दिन उन्होंने मैक्स के साथ चाय नहीं की और 11 बजे वाली चाय भी नहीं पी मैक्स कहाँ है लॉरा ने माँ से पूछा मैक्स की मृत्यु हो गई माँ ने बताया पट्टू का लाल कोट पहने मैक्स के बारे में लॉरा सोचती है कान के पीछे धुंधले धब्बे के बारे में वह सोचती है वह सोचती है कि अब वह उसे खुजला न सकेगी जब लॉरा रोने लगती है तो माँ उसे तब तक दुलार करती है जब तक वह चुप नहीं हो जाती किसी के संग रोने से मन हल्का हो जाता है माँ ने कहा लंच के बाद भी मिसेस ब्रेडी झूले पर बैठी है वो अलग अलग जगह बैठती है पर चाहे वह कहीं भी बैठे के बैठने पर झूठ अच्छी तरह नहीं झूलता ब्रेडी के लिए एक नन्हा चाइना डॉग लाती है जो बिल्कुल मैक्स जैसा दिखता है धन्यवाद लॉरा घर की ओर चलती है तो मिसेस ब्रैडी कहती है अगले दिन लॉरा मिसेस ब्रैडी के लिए एक रेखा चित्र लाती है चित्र सुखद चीजों से भरा है एक इंद्रधनुष और मुस्कुराता सूरज है एक कागज का नैपकिन और एक कप है धन्यवाद घर की ओर चलती है है तो ब्रेडी ब्रेडी कहती है। अगले दिन लारा ब्रेडी के लिए कुछ फूल लेकर आती है क्लोवर और डेडलाइन के फूल और पंखु जैसी नरम घास धन्यवाद लौरा घर की ओर चलती है तो मिसेस ब्रेडी कहती है लोरा मिसेस ब्रेडी को अपने झूले पर झूलते देखती है वह आगे पीछे झूलती है झूला टेढ़ा झूलता है फूल रेखा चित्र नन्ना चाइना डॉग सब बरामदे में है लेकिन फिर भी मिसेस ब्रेडी उदास है लोरा सोचने लगती है उसे लगता है कि मिसेस ब्रैडी को मैक्स की कमी खल, खल रही है वह सोचती है कि करना और झूला झूलना कितना उदासी भरा होगा फिर लॉरा को माँ के संग रोने की याद आई और उसे समझ आया कि एक काम था जो वह कर सकती थी वह एक भूरे कागज के बैग को लपेट कर ब्रैडी के घर भाग आ जाती है वो मिसेस ब्रैडी के साथ झूले पर बैठ जाती है वह एक साथ झूले में आगे पीछे झूलते हैं आगे पीछे आगे पीछे लंबे समय तक झूलते हैं अब झूला अच्छे से झूल रहा है क्योंकि रोने समान किसी के संग झूला झूलना झूला झूलना अच्छा होता है अब मिसिज ब्रैडी उदास नहीं लगती जब मिसिज ब्रैडी अपनी घड़ी पर समय देखती हैं तो वह सीधी बैठ जाती हैं और कहती हैं अरे लौरा हम ग्यारह बजे वाली भूल गए भूल ही गए मैं नहीं भूली लोरा ने कहा उसने अपना भूरा कागज कागज का बैग खोला और उसमें से दो कूकीज़ निकाली एक अपने लिए और एक अपने मित्र के लिए और क्योंकि यह विशेष दिन है लॉरा और मिसेज़ ब्रेडी 11 बजे वाली चाय पीने के लिए घर के अंदर जाते हैं सलाम